गीता तत्वचिंतन ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता एक नमासी अयज्ञ शब्द की मीमांसा श्लोक के दूसरे चरण में यज्ञ न करने वाले की निंदा की गई है कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जब यह लोक ही नहीं सजता तो परलोक क्या सधेगा हम कह चुके हैं कि यज्ञ का मूल तात्पर्य स्वार्थ त्याग से होता है इसका विस्तार से विवेचन हम तीसरे अध्याय के नौवें से सोलहवें तक श्लोकों की चर्चा के अंतर्गत कर चुके हैं यज्ञ करना वस्तुतः स्वार्थ त्याग की ही साधना है अयज्ञ वह है जो स्वार्थ त्याग की साधना नहीं करता हम देखते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं उनका परिवार के साथ भी संबंध ठीक नहीं रह पाता वे परिवार के ही काम नहीं आ पाते तो फिर समाज और देश तो की देश की हित बात तो दूर रहे, ऐसे व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीते हैं गीता में ऐसे लोगों के लिए कहा गया है भुंजते तेतवघम पापा ये पचन त्यात्म कारणात् अर्थात जो पापी लोग केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं इसी दृष्टि से यहाँ पर कहा गया कि यज्ञ न करने वाले स्वार्थ त्याग की साधना न करने वाले लोग जब अपना यही संसार ही नहीं सुधार पाते तो परलोक भला क्या सुधारेंगे इसे दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं यज्ञ है शुभ कर्म शास्त्र विहित कर्म और शुभ कर्मों का फल यह में भी सुख देता है तथा परलोक में भी यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति परिवार में समाज में देश में प्रतिष्ठा पाता है शुभ कर्मों के द्वारा वह अपना परलोक भी बना लेता है पर जो अयज्ञ है शुभ कर्म करने वाला नहीं है वह इस संसार में ही अपने किए का फल पाता है वह लोगों की निंदा का पात्र होता है जब वह अपना इलोक ही बिगाड़ देता है तब परलोक तो उसके लिए बिगड़ा ही हुआ है एवं बहुविधा यज्ञा वितों ब्रह्मणों मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञावा विमोक्ष इस प्रकार के और भी बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू कर्म से उत्पन्न जान इस प्रकार उनके तत्व को जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा एक यज्ञों की उत्पत्ति वेद से यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से किया गया है यहाँ ब्रह्म शब्द ब्रह्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और वेद ब्रह्मा के मुख से निकले माने जाते हैं पहले भी तीसरे अध्याय के सोलहवें श्लोक में कर्म ब्रह्मोद्भवम कर्मवेद से उपजा है कहा गया है तथा तो उससे पहले के श्लोक में बताया गया है यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है अपने अड़तालीसवें गीता प्रवचन में हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये यज्ञ कर्मज हैं क्रिया से उत्पन्न होते हैं भगवान भाष्यकार कर्म जान शब्द पर भाष्य करते हुए लिखते हैं कायिक वाचिक मानसिक कर्मोद्भवान तन वचन और मन की क्रिया द्वारा होने वाले तात्पर्य यह कि जितने यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा और भी जितने यज्ञों की बात वेदों में कही गई है वे सारे या तो मानसिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं अथवा मानसिक और वाचिक यानी ऐन्द्रिक क्रियाओं के योग से या फिर मन इंद्रिय और शरीर तीनों के ही योग से आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न है ऐसा बोध हमारे भीतर कर्तापन के अहंकार को नहीं आने देता वास्तव में कर्म का बंधन कर्म के द्वारा नहीं लगता अपितु तो कर्म करने वाले का कर्तापन ही इस बंधन का हेतु होता है ईसा निषद में भी कहा गया है न कर्म लिप्यते नरे दूसरा कर्म मनुष्य पर अपना लेप नहीं डालता कर्म जाकर मनुष्य से नहीं चिपकता बल्कि मनुष्य ही आसक्ति मनुष्य की आसक्ति ही कर्म को उससे चिपका देती है एक सौ इक्यानवे यज्ञ रूप क्रिया से ब्रह्म प्राप्ति कैसे अर्जुन के मन में यज्ञों का वर्णन सुनकर प्रश्न उठा होगा कि ये यज्ञ भी तो आखिर क्रियाएं ही हैं और भला क्रियाएं कर्ता को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करा सकती है इसके समाधान हेतु प्रस्तुत अध्याय के 19वें से 23वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को वह दिया है जिससे युक्त होकर कर्म करने पर भी बंधन कारक नहीं रह जाते और 24वें श्लोक में उन्होंने उस चरम लक्ष्य का वर्णन किया है जिसकी प्राप्ति कर्मयोगी करता है